शिक्षा का आदर्श शिक्षा प्राप्ति के उपाय परानुकरण नवानुकरण तथा आत्मबोध प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपना आदर्श लेकर उसे रूपायित करने की चेष्टा करे दूसरों के अव्यवहारिक आदर्शों को लेकर चलने की अपेक्षा अपने ही आदर्श का अनुकरण करना सफलता का अधिक निश्चित मार्ग है किसी समाज के सभी स्त्री पुरुष एक ही तरह के मन एक ही तरह की योग्यता और एक ही तरह के शक्ति के नहीं होते अतः उनमें से प्रत्येक का आदर्श भी भिन्न भिन्न होना चाहिए इन विभिन्न आदर्शों में से किसी का भी उपहास करने का हमें कोई अधिकार नहीं प्रत्येक को यथासंभव अपना आदर्श प्राप्त करने का प्रयास करने दो फिर यह भी ठीक नहीं है कि मैं तुम्हारे अथवा तुम मेरे आदर्श द्वारा जाँचे जाओ सेब के पेड़ की तुलना ओक से नहीं करनी चाहिए और न ओक की तुलना सेब से करनी चाहिए आहार पोशाक और जाति आचार व्यवहार का प्रत्याग करने पर धीरे धीरे राष्ट्रीयता का लोप हो जाता है विद्या सभी से सीखी जा सकती है पर जिस विद्या से राष्ट्रीयता का लोप होता है उससे उन्नति नहीं अध पतन ही होता है उतावले मत बनो किसी दूसरे का अनुकरण करने की चेष्टा मत करो दूसरे का अनुकरण करना सभ्यता का लक्षण नहीं है यह महान पाठ हमें याद रखना है मैं यदि आप ही राजा जैसी पोशाक पहन लूं, तो क्या इसी से मैं राजा बन जाऊंगा शेर की खाल ओढ़ने मात्र से गधा कभी शेर नहीं बन सकता नकल करना हीन और कायर की भांति नकल करना कभी उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ा सकता वह तो मनुष्य के घोर अध का लक्षण है जब मनुष्य स्वयं से घृणा करने लग जाता है तब समझना चाहिए कि उस पर अंतिम चोट पड़ चुकी है जब वह अपने पूर्वजों का स्मरण करके लज्जित होता है तो समझ लो कि उसका विनाश निकट है आत्मविश्वासी बनो पूर्वजों के नाम से अपने को लज्जित नहीं गौरवान्वित महसूस करो याद रहे किसी का अनुकरण न करना कदापि न करना अपने स्वयं के प्रयत्नों द्वारा अपने अंदर की शक्तियों का विकास करो परंतु दूसरे का अनुकरण न करना हाँ दूसरों में जो कुछ अच्छाई हो उसे अवश्य ग्रहण करो हमें दूसरों से अवश्य सीखना होगा बीज को जमीन में बो दो उसके लिए यथेष्ट मिट्टी हवा और जल की व्यवस्था करो फिर कालांतर में जब वह अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष के रूप में फैल जाता है तब क्या वह मिट्टी बन जाता है या हवा या जल नहीं वह तो विशाल वृक्ष ही बनता है मिट्टी हवा और जल से रस खींचकर वह अपनी प्रकृति के अनुसार एक का रूप ही धारण करता है उसी प्रकार तुम भी करो दूसरों से उत्तम बातें सीख उन्नत बनो जो सीखना नहीं चाहता वह तो पहले ही मर चुका है महर्षि मनु ने कहा है नीच व्यक्ति की सेवा करके उससे भी यत्नपूर्वक श्रेष्ठ विद्या सीखने का प्रयत्न करो हीन चांडाल से भी श्रेष्ठ धर्म की शिक्षा ग्रहण करो आदि आदि सद्धानो शुभाम विद्याम आददितावरादपि अत्याद्यपि परम धर्मम स्त्री रत्नम दुष्कुलाद्यपि दूसरों के पास जो कुछ भी अच्छा मिले उसे सीख लो परंतु उसे अपने भाव के साँचे में ढाल लेना होगा दूसरे से शिक्षा ग्रहण करते समय उनके ऐसे अनुगामी न बनो कि अपनी स्वतंत्रता ही गंवा बैठो भारत के राष्ट्रीय जीवन से विभिन्न विच्छिन्न मत हो जाना पल भर के लिए भी ऐसा न सोचना कि भारत के सभी निवासी यदि अमुक जाति की वेशभूषा धारण कर लेते या अमुक जाति के आचार व्यवहारों के अनुयायी हो जाते तो बड़ा अच्छा होता राष्ट्रीय जीवन के स्रोत को पूर्ववत प्रवाहित होने दो हाँ जो प्रबल बाधाएँ इसके मार्ग में रुकावट डाल रही है उन्हें हटा दो इसका रास्ता साफ करके प्रवाह को मुक्त कर दो तो देखोगे यह राष्ट्रीय जीवन स्रोत अपनी स्वाभाविक प्रेरणा से बहकर आगे बढ़ चलेगा और यह राष्ट्र अपनी सर्वांगीण उन्नति करते हुए अपने चरम लक्ष्य की ओर अग्रसर होता जाएगा मैंने सारे संसार में देखा है की दीनता और दुर्बलता के उपदेश से बड़े घातक परिणाम हुए हैं इसने मनुष्य जाति को नष्ट कर डाला है हमारी संतानों को जब ऐसी शिक्षा दी जाती है तो फिर यदि वे अंत में अर्ध विक्षिप्त हो जाते हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या यदि तुम भौतिक दृष्टि से बड़े होना चाहो तो विश्वास करो कि तुम बड़े हो मैं एक छोटा सा बुलबुला और तुम पर्वताकार ऊँची तरंग हो सकते हो परंतु यह समझ रखो कि हम दोनों के लिए पृष्ठभूमि अनंत समुद्र ही है अनंत ईश्वर ही हमारी सब शक्ति तथा बल का भंडार है और हम दोनों ही क्षुद्र हों या महान उससे अपनी इच्छा भर शक्ति ग्रहण कर सकते हैं अतः स्वयं पर विश्वास करो संसार के इतिहास में देखोगे कि केवल वे ही राष्ट्र महान तथा प्रबल हो सके हैं जो आत्मविश्वास से युक्त हैं प्रत्येक राष्ट्र के इतिहास में तुम देखोगे जिन राष्ट्रों ने स्वयं पर विश्वास किया है वे ही महान तथा सबल हो सके दृढ़ चित्त बनो और इससे भी बढ़कर पूर्णतः पवित्र और निष्कपट बनो विश्वास करो तुम्हारा भविष्य अत्यंत गौरवमय है